अध्याय तीस अज्ञात 1908 सौ ईस्वी के नवंबर के महीने में जगधात्री पूजा के एक दिन पहले मैं दीक्षा के लिए जयराम वाटी मां के घर गया मां को सूचना भिजवाने पर उन्होंने कहलाया कि वे अगले दिन कृपा करेंगी उचित समय पर मेरी दीक्षा हो गई मां के आदेश से हम कई लोग एक साथ कामार पुकुर दर्शन करके लौटे दुर्भाग्यवश इस अल्प समय में ही एक स्वामी जी के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर मेरी उनसे खूब तकरार हो गई जयराम वाटी लौटकर वरदा मामा ने सारी बातें मां को बता दी जगधात्री प्रतिमा के सामने मैं उल्लसित होकर गाने लगा कुछ देर बाद मां ने मुझे बुलाकर कहा बेटा तुम्हारा खूब आनंद का भाव है तुम इसी तरह आनंद करके रहोगे मां जगदंबा के सामने जैसे गाना गाकर आनंद कर रहे थे ठीक वैसा ही करोगे उस साधु का वैसा ही स्वभाव है उसकी बातों से दुखित नहीं होना फिर भी तुम्हें जीवन में कुछ बातों का स्मरण करके चलना होगा ठाकुर की तुम पर बहुत कृपा है इसके फलस्वरूप ही तुम्हें इस कम उम्र में ही उनके प्रति इतना आकर्षण अपने आप हुआ है इतना याद रखना कि इन तीन चीजों के बारे में खूब सावधानी रखनी पड़ती है पहला नदी के किनारे निवास स्थान बनाने पर नदी कब उफनकर तुम्हारे घर को तोड़फोड़ कर चली जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं दूसरा सांप से उसे देखते ही खूब सावधान रहना पड़ता है कब आकर डस लेगा कोई ठीक नहीं तीसरा साधु से उनके किस बात से या मन के किस भाव से गृहस्थ का अमंगल हो सकता है यह तुम नहीं जानते हो उन्हें देखकर भक्ति करनी होती है कभी भी जवाब देकर उनकी अवज्ञा करना उचित नहीं मां का यह अमूल्य उपदेश सदा सर्वदा के लिए मेरे हृदय में अंकित हो गया है